काफ़ी लंबे समय से आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे भारत में एस्ट्रोलॉजी एक जो है यूनिक नाम है और सब जानते भी हैं और जानना भी चाहते हैं और जानने के बाद भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता क्या है कि अब इसका करें क्या और कई बार लोग जो है एस्ट्रोलॉजी के बारे में अच्छा मानते भी हैं लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ़ पॉलिटिशियंस का है या फिर कुछ आम जनता के लिए चीज़ें नहीं हैं ऐसी भी बातें लेकिन फिर भी आज जो है फ्यूचर यूनिवर्सिटी के रूप में अस्ट्रोलॉजी को देखा जा रहा है आज के समय में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है अस्ट्रोलॉजी को सभी लोग एक विज्ञान के रूप में एक टेक्निक के रूप में एक टूल के रूप में यूज़ करना चाहते हैं तो चलिए बात करते हैं आचार्य जी से आचार्य विजय भारती जी से बहुत बहुत स्वागत है आचार्य विजयपाल भारती जी सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा ओम शांति आज के परिवेश में ज्योतिष एक बहुत बड़ा विज्ञान है ज्योतिष विज्ञान भी है और ज्योतिष के अंदर कर्म कांड से लेके वास्तुशास्त्र पैरोकार्ड हस्तरेखा वैदिक ज्योतिष तथा निम्रोलॉजी कई विधाएं हैं जो ज्योतिषलोक करते हैं परंतु ये अब की नहीं है ये पौराणिक बहुत पुरानी है ये नारद बारमेर तथा बाण भट्ट से लेके बहुत प्राचीन है ये विद्या आज के जो परिवेश में जो ज्योत्साचार्य हैं वो कुछ ऐसे हैं कम जानते हैं बाकी के जो जानकार जो रहे तो पहले ही घोषणा कर देते हैं कि ग्रहण उस दिन पड़ेगा और उनकी बात सत्य है नासा ने भी मानी है और वो बता देते हैं आधी तूफान के बारे में वर्षा के बारे में कई लोगों ने भविष्यवाड़ी भी की है और वैदिक ज्योतिष की जो कुंडली है उसमें ग्रह गोचर नमांश बना करके बता दे कहें बच्चा आगे कैसा होगा इसका भविष्य कैसा होगा तथा आगे चल के ये क्या करेगा ज्योतिष गलत नहीं है परंतु ज्योतिष की धारणा और इसमें विश्वास जरूरी है ज्योतिष एक विश्वास का विषय है ज्योतिष से जैसे हम नामकरण करते हैं हवन पाठ पूजा कराते हैं तो ज्योतिषों का सहारा लेते हैं लोग और एक ज्योतिष ऐसी चीज़ है ये एक हमारा बिंदुचू है ज्योतिष है सर्वसाश्रोमण बड़े भाग से आता है भूत भविष्य वर्तमान ये तीनों का हाल बताता है ज्योतिष तीनों का हाल बताने वाला विषय है और ज्योतिष की गणना करने वाला देवज्ञ बोलते हैं उसे क्योंकि उसके देवता जैसे गुण बन जाते हैं उसके अंदर सत्यता सात्विक और निःशुल्क जो लोगों के लिए ये कार्य करते हैं मैं उन लोगों के लिए धन्यवाद देता हूँ मैं भी अपने क्षेत्र में अलीगढ़ में निःशुल्क ज्योतिष का कार्य करता हूँ लोगों का भला होता है लोगों को प्रसन्नता देख बड़ा खुश होता हूँ और मुझे भी प्रसन्नता मिलती है कि मेरे द्वारा लोगों का भला होता है तो मुझे बड़ा आनंद आता है ज्योतिष की गणना ज्योतिष भाष्य ज्योतिष कर्मकांड ज्योतिष ज्योतिष रत्नाकर और ज्योतिष की अनेक विधाएँ हैं रमल ज्योतिष भी है हस्तरेखा ज्योतिष भी है वो अलग अलग विधाओं से ज्योतिष भाई हमारे कर रहे हैं आज हमारे भारत में अनेक ज्योतिषी हैं और जयपुर और दिल्ली को छोटी काशी भी बोलते हैं और ज्योतिष के अनेक सम्मेलन भी होते हैं जिसमें ज्योतिष के बारे में बड़ी बड़ी बातें बनाई जाती हैं और मतलब जो है ये जो सम्मेलन वगैरह होती हैं तो इसमें कई विद्वान लोग आते हैं अच्छी श्रेणी के आते हैं कई वैसे भी होते बाकी के ज्योतिष का कार्य ऐसा है कि अगर जानकार ज्योतिष है तो वो किसी से फीस नहीं लेगा ये एक निःशुल्क विद्या है ये देवज्ञ विद्या है और इसे करने से लोगों की भलाई करे जितना हो और ज्योतिष एक ऐसी चीज़ है कि ज्योतिष से पहले ही करना कर देती है कि जमीन में कहाँ कितना पानी है पानी खारा है मीठा है और आज ये इस चीज़ का बहुत लोग लाभ भी उठा रहे ज्योतिष में नग स्टोन वगैरह भी है ये लोग बहुत स्टोन वगैरह का भी काम करते तो लाभ भी हुआ लोगों को और ज्योतिष नम्रोलॉजी है नंबर से बता देते दे को कौन सा नंबर तुम्हारे लिए सूटेबल रहेगा गाड़ी का नंबर है मोबाइल का नंबर है और एटीएम का पेटीएम का आधार कार्ड का तो उससे उनके लिए बड़ा लाभ मिलता है और लोग पूछने के लिए आते हैं तो इसमें बहुत लोग लाभ भी लेते हैं और जो तुमने जो विश्वास करते हैं ये तो विश्वास का विषय है और उनको अवश्य लाभ होता है अच्छा अरे विजयपाल जी मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए आप कैसे इस विद्या से जुड़े इसमें क्या आपको जो चीज़ें हैं जो आपको आकर्षित किया जो इस और आप आए मेरा इसमें जुड़ने का एक मकसद था कि मैं एक जोशी के पास में गया और उसने मेरा भविष्य देखा तो अब वो दुनिया में नहीं है विजयकरण शास्त्री थे डिस्ट्रिक्ट मथुरा में शरीर हाँ कस्बा था उनका तो उन्होंने जो भविष्यवाणी की तो वो सत्य निकली इसमें मेरी रुचि बढ़ने लगी और मैंने ये फिर उनको गुरु बनाया तथा उसके बाद में ये अनेक जगह विद्या सीखी तो मेरी रुचि बढ़ने लगी तो आज मैं जो है ज्योतिष की करना करता हूँ लोगों की जन्मपत्री देखता हूँ जन्मपत्री बनाता भी हूँ हवन पाठ पूजा कथाएँ करता हूँ तो इसमें मेरी रुचि बढ़ने लगी और मैं सीखने के बाद में लो, लोगों को निःशुल्क समय देने लगा और मेरे यहाँ लोगों की भीड़ रहती है मैं लोगों का काम करता हूँ निःशुल्क करता हूँ कोई फीस नहीं लेता उनको समय देता हूँ अगर कोई घर बुलाता है तो उसके घर भी जाता हूँ हाँ जन्मपत्री देखता हूँ टेवा व्यवाह महूर्त शुभ कार्य के लिए कौन सी तिथि सही रहेगी कौन सा नक्षत्र सही रहेगा कौन सा योग सही रहेगा ये सब बताता हूँ मैं और लोगों का भला करने इससे बड़ी कोई भलाई नहीं है लोगों का हम अपनी विद्या के द्वारा भला करते हैं ये दैवज विद्या है ज्योतिष के लिए इसीलिए सम्मान दिया जाता है क्योंकि ज्योतिष हमारी बनाई नहीं है ज्योतिष पौराणिक विद्या है ज्योतिष प्राचीन काल से चली आ रही है और हम इस विद्या का सम्मान करते हैं बहुत लोगों की इसमें रोजी रोटी भी चल रही है मन उनका भी धन्यवाद करते हैं परंतु ज्योतिष ऐसी विद्या है कि इससे लोगों को लाभ मिलता है और बहुत लोगों ने लाभ लिया है जी जी अच्छा अभी ब्रह्मा कुमारी संस्थान के माध्यम से आपने शिविर अटेंड किया है तो ब्रह्मा कुमारी इसके जाना समझा आपने कि तो यहाँ का अनुभव ज़रूर बताइए जी ब्रह्मा कुमारी भी के भाई बहनों के लिए पहले सुमे सादर नमस्कार करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ जो मुझे इन लोगों ने प्यार दिया है तथा यहाँ जो सम्मान मिला है और यहाँ का जो एनर्जी इतनी अच्छी है कि घर जाने के लिए मन नहीं करता है यहाँ बड़ा सम्मान मिला है यहाँ की लैंग्वेज बहुत अच्छी है सभी भाई बड़े प्रेम से बात करते हैं और सबसे अच्छी ये है कि यहाँ आत्मा और परमात्मा के मिलन की जो बात बताई जाती है वो बड़ी अच्छी है क्योंकि हम लोग पहले भी इधर उधर की पाठ पूजा करते थे तो हमको यहाँ के ज्ञान हुआ कि आत्मा और परमात्मा का जो मिलन नहीं होगा तब तक ये हमारी पूजा पाठ अधूरी है क्योंकि आत्मा सुहागिन कब होगी जब उसे परमात्मा रूपी पति मिल जाएगा तो यह इस आत्मा के बारे में थर्डाई के बारे में बताया जाता है थर्डाई क्या है जिसे चीनी लोग लोगास बोलते हैं इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं हम हिंदी में शब्द बोलते हैं गोस्वामी जी ने जिसे रामायण में नाम की उपमा दी है राम शकन राम गुनगाई वो हमारे बाबा जी थर्ड आई के बारे में दोनों आंखों के बीच में जो बहन बिंदी लगाती हैं भाई लोग तो लग तिलक लगाते हैं इसके बारे में यहाँ जो बात बताई जाती है मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ का वातावरण इतना सुंदर लगा कि बहुत ही अच्छा इसकी मैं क्या प्रशंसा करूँ आपसे ये तो बहुत ही धन्यवाद योग है और हम भाइयों का सभी का धन्यवाद करते हैं कि ये जगह वास्तव में ही स्वर्ग है स्वर्ग लोग चलिए आचार्य विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपना अनुभव साझा करने के लिए कैसे आप ज्योतिष विज्ञाचार्य बने और साथ में आपने ये भी बताया ज्योतिष विद्या का इम्पॉर्टेंस और पौराणिक है और इसमें जो भी बातें बताई जाती हैं मनुष्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए बताई जाती हैं वर्तमान भविष्य और बूथ तीनों कालों का जानकारी मिलता है ये आपने बताया और अभी ब्रह्मा कुमारी इसमें आप आए हैं शिविर अटेंड किया आपको बड़ा अच्छा लगा और यहाँ आपको जो अनुभव आत्मा परमात्मा का ये बड़ा ही यूनिक चीज़ आपने बताया जो आपका एक्सपीरियंस तो हम दिन से आपका धन्यवाद करते हैं और चाहेंगे कि आप बार बार यहाँ पर आते रहें अपने अनुभव साझा करते रहें अपनी आत्मा की उन्नति करते रहें बहुत काम है। चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर आप सुन रहे हैं रेडियो सुनते रहो